माँ की बातें ब्रह्मचारी अशोक कृष्ण माँ के लिए धर्म संचय करने में सहायता कर सको तभी तो ठीक ठीक पुत्र धर्म का निर्वाह होगा उसके हृदय के रक्त से ही तो इतने बड़े हुए हो कितने कष्ट से तुम्हें पाला पोसा है उनकी सेवा करना ही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा धर्म है यह समझ लेना पर यदि वे भगवान के पथ पर जाने से में बाधा दे तो दूसरी बात है अपनी माँ को एक बार यहाँ ले आओ ना देखूँगी देख कैसी हैं यदि ठीक समझूँगी तो दो एक बातें कह दूंगी लेकिन सावधान माँ की सेवा कर रहा हूँ ऐसा सोचकर विषयों में डूब मत जाना एक विधवा के खाने पीने की व्यवस्था करना कोई कठिन काम तो नहीं है भला इसके लिए कितना रुपया चाहिए कुछ हानि उठाकर भी यदि शीघ्रता से इसका उपाय हो जाए इसकी चेष्टा करना ठाकुर तो रुपया छू ही नहीं पाते थे तुम लोग उनका नाम लेकर निकले हो सब समय उनकी बातों को मन में चिंतन करना संसार में सारे अनर्थों की जड़ रुपया है तुम लोगों की कच्ची उम्र है हाथ में रुपया रहने से ही मन में लोभ आएगा सावधान मैं मेरी इच्छा हुई थी कि एक दिन अपनी माँ को आपके पास ले आऊं, लेकिन आपकी अस्वस्थता को देखकर मुझे लाने की इच्छा नहीं हो रही है माँ नहीं, नहीं एक दिन ले आओ कितने ही लोग तो आते हैं और फिर शरीर तो दिनों दिन ख़राब होगा ही जितनी जल्दी हो ले आओ सुबह के समय शरीर ठीक रहता है सुबह क्या नहीं ला सकते अधिक देर मत करना अधिक देर होने से ये लोग आने नहीं देंगे मैं माँ आपकी बात सुनकर बहुत कष्ट हो रहा है बार बार अपने शरीर के बारे में ये सब बातें जो आप कह रही हैं इससे लगता है अब आपकी और इस शरीर को रखने की इच्छा नहीं है माँ ने कहा इस शरीर को रखना ना रखना मेरे हाथ में नहीं है यह उनकी इच्छा पर है तुम लोग इतने परेशान क्यों होते हो तुम लोग मेरे पास भला कितनी देर रहते हो कभी मठ में तो कभी बाहर रहते हो मेरे साथ बातचीत करने की या पास रहने की सुविधा भला कितने लोगों को होती है तुम लोग तो कभी कभी कहाँ रहते हो सूचना तक नहीं देते मैं हम लोगों को आपके पास रहने की भले सुविधा नहीं रहती है लेकिन हम लोगों के मन में विश्वास है कि आप हैं मन में जब भी कोई दुर्बलता आएगी आपके पास आने से ही वह दूर हो जाएगी माँ तुम लोग क्या यह सोचते हो कि यदि ठाकुर इस शरीर को नहीं रखेंगे तब भी जिनका भार मैंने लिया है उनमें से एक के भी बाकी रहते क्या मुझे विश्राम है मुझे उनके संग रहना होगा उनके अच्छे बुरे का भार जो मैंने लिया है मंत्र देना क्या ऐसी वैसी बात है कितना भार गर्दन पर उठाना होता है उनके लिए कितनी चिंता करनी पड़ती है यही देखो ना तुम्हारे पिता की मृत्यु हो गई मेरा भी मन खराब हुआ लगा लड़के को ठाकुर ने क्या फिर एक परीक्षा में डाल दिया किसी तरह प्रयास करके संभल जाए यही चिंता इसीलिए तो इतनी बातें कही तुम लोग क्या सब समझ सकते हो यदि तुम लोग सब समझ पाते मेरी चिंताएं बहुत घट जाती ठाकुर विभिन्न तरह से विभिन्न लोगों को खेला रहे हैं पर धक्का तो मुझे ही संभालना पड़ता है जिन्हें अपना कहकर अपनाया है उन्हें अब फेंक तो नहीं सकती ना मैं माँ आपके न रहने पर किसके पास जाऊँगा क्या होगा यह सब सोचकर बहुत भय लगता है माँ ने कहा क्यों ये राखाल वाखाल ये सब लड़के तो हैं ये क्या कम है तुम तो राखाल को भी बहुत चाहते हो उससे पूछ लेना और पूछ भी क्या करोगे अधिक प्रश्न करना भी ठीक नहीं एक चीज ही पचा नहीं सकते और दस चीजें मन में लेकर या ठीक न व ठीक केवल यही चिंता करना ठीक नहीं है जो चीज़ पाई है उसे ही लेकर डूब जाओ जब ध्यान करना सत्संग में रहना अहंकार को किसी भी तरह सिर मत उठाने देना देख नहीं रहे हो राखाल का कैसा बालक जैसा स्वभाव है अभी भी मानो छोटा बच्चा हो शरत को देखो ना कितना काम करता है कितना झमेला उठाता है मुंह बंद करके रहता है वह तो साधु है उसे इन सब की क्या जरूरत है ये लोग तो इच्छा करके दिन रात भगवान में मन लगाकर रह सकते हैं केवल तुम लोगों के कल्याण के लिए ये लोग मन को उतार कर रखते हैं इनका चरित्र अपने नेत्रों के सामने रखना इनकी सेवा करना और हमेशा यह सोचना कि मैं किसकी संतान हूँ किसके आश्रित हूँ जब भी मन में कोई कुभाव आए मन से कहना उनकी संतान होकर क्या मैं ऐसा काम कर सकता हूँ देखोगे मन में बल पाओगे शांति पाओगे